मंत्रपाठ सहनावत सहनौन तो सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्त मेषा वह ओ की उनतालीसवी कक्षा में आपका स्वागत है 30 30 जी? 33, स्थिति मैत्रीकर हा तत चित मैत्री आदि की भावना से पहले कहा कि शुक्ल धर्म की उत्पत्ति होती है एवं अस्य भावतः शुक्लो धर्म उपजायते शुक्ल धर्म शुभ कर्म शुभ कर्म हाँ शुक्ल धर्म का अर्थ होता है पुण्य कर्म और ये पुण्य कर्म एक भिन्न प्रकार का है वैसे हमारे कर्म बनते हैं परोपकार या परापकार दो प्रकार से कर्मों का निर्माण होता है परोपकार और परापकार भाई दूसरे को लाभ पहुंचाना या दूसरे को हानि पहुंचाना तो पर शब्द इसमें आता है साथ में परोपकार में भी पर है परापकार में भी पर है अब कोई सोपकार और स्वापकार कर रहा है तो इसका वर्णन नहीं है अब यहां जो साधक अकेला है कोई भी आसपास नहीं है उसके एकांत में है और मैत्री आदि की भावना का अभ्यास कर रहा है अपने संस्कार अच्छे बना रहा है तो यहां क्या परोपकार हो रहा है किसी और को लाभ हो रहा है क्या इससे? नहीं हो रहा है तो यहां जो शुक्ल धर्म है ये विशेष प्रकार का है वहां जो होता है शुक्ल धर्म जो हम परोपकार करते हैं उससे जो हमारा पुण्य कर्माशय बना वो पुण्य कर्माशय बन तो गया बस उसका जब भी कभी भी फल मिले वो पुण्य कर्माशय अन्य कोई प्रभाव नहीं डालेगा आपके ऊपर लेकिन ये जो चित्त के परिकर्म हैं और प्रथम परिकर्म जो दिया है और सारे ही परिकर्म में देखना आप कि सबका परिणाम सबका फल अलग अलग है तो इस सूत्र से जहां ये परिकर्म प्रारंभ हुए हैं इस परिकर्म का ये फल है और बहुत ही उत्कृष्ट फल है ये देखा जाए तो क्योंकि ये जो शुक्ल धर्म यहां बना है ये शुक्ल धर्म इसमें एक विशेषता और है कि ये हमारे पाप कर्मों को क्षीण करता है ये शुक्ल धर्म पाप कर्मों को क्षीण करेगा और वैसे आप परोपकार करके जो पुण्य कर्म बना रहे हैं वो पाप कर्म को क्षीण नहीं करेगा ये विशेषता है इसकी ये शोपकार के द्वारा है इसलिए ये हमारे पाप कर्मों को क्षीण करने रहे नहीं इसमें कारण दूसरा है एक आगे भी ये विषय आएगा कि मानसिक कर्म शारीरिक कर्म की अपेक्षा अधिक प्रबल होते हैं और ये मानसिक कर्म ही है ये ये भावना है ना मैत्री आदि की भावना है एवं अस्य भावयत वो कोई क्रियात्मक रूप में औरों के साथ व्यवहार कर रहा हो उस तरह से नहीं है यार केवल भावना है ये और ये मानसिक कर्म हुआ तो इस शुक्ल धर्म से पुण्य पाप कर्म भी क्षीणता को प्राप्त होते हैं अब आगे कहा कि ततश क्योंकि शुक्ल धर्म पापकर्मो को भी नष्ट करने लगे तो चित्त निर्मलता को प्राप्त होता रहेगा ज्यो ज्यो हम दर्पण से मैल को हटाते हैं दर्पण की उज्ज्वलता उसमें दृश्यता बढ़ती रहेगी स्वच्छ दिखाई देगा हमें तो स्वच्छ दर्पण को हम क्या कहते हैं निर्मल दर्पण और यहां प्रसन्न जो अर्थ हम जब चित्त के साथ प्रसन्न शब्द को बोलेंगे प्रसिद्धती का अर्थ क्या होता है प्रसन्न होता है चित्त प्रसन्न होता है तो चित्त प्रसन्न होता है का अर्थ क्या हो गया चित्त निर्मल होता है अब चित्त निर्मल होता है तो चित्त निर्मल का अर्थ यही तो होगा ना कि जो गंदगी है उस पर से वो हट रही है और चित्त की गंदगी क्या होगी पाप कर्म या पाप के संस्कार वासनाएं जो वासनात्मक संस्कार हैं वो भी चित्त की गंदगी है लेकिन उनकी क्षीणता तो आगे आएगी क्रिया योग से जो द्वितीय पाद में क्रियायोग प्रारंभ होगा तो वहां दूसरा ही सूत्र जो आया हुआ है कि समाधि भावनाथ क्लेश, क्लेश तनुकरणार्थ क्लेशों का तनु करना क्या होता है क्लेशों को क्षीण करना और वो क्लेश कौन से हैं धर्मा धर्म रूप संस्कार या वासना रूप संस्कार किसे कहेंगे क्लेश वासना रूप को वो वहां क्षीण होंगे लेकिन ये शुक्ल धर्म एक अलग है यह ये पाप कर्मों को क्षीण करेगा और उस अवस्था में चित्त निर्मलता को प्राप्त होगा पाप कर्म उसमें से मिट रहे हैं ततश चित्तम प्रसिद्धि और प्रसन्नम जब चित्त प्रसन्न हुआ निर्मल हुआ काग्र। तो एकाग्र होगा एकाग्र को ही खोला आगे स्थिति पदम लभते स्थिति को प्राप्त करता है यह हम हम जितने भी भावनात्मक जो पाप हैं, उनको रूप नष्ट कर सकते। आ, इ, इसी इसी विधि से सोचने मात्र से नहीं उसमें जो उपाय बता रहे हैं ऋषि कि जब मैत्री करुणा आदि की भावनाएं हम इतनी प्रबल बना लेंगे अपनी कि चाहे किसी के संपर्क में हो चाहे एकांत में हो क्योंकि बहुत सी हमने अपने जीवन में भी देखा होगा और भी देखते हैं कि अकेले होने पर भी दूसरों के विषय में हानि करना ये करना वो करना सोचते ही रहते हैं दूसरे का बुरा हो ये मानसिक तो ही सारा ये कर कुछ नहीं पाएंगे हम लेकिन यू ही अपना सारा सा भंडार आशय बिगाड़ रहे हैं गंदा करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं चित्र को तो वहाँ ये जो परिक्रम है ये हमारे चित्त को निर्मल करने का कार्य करता है ये अनुभूति गुरुजी साधना के समय उपासना के समय आती जादा है। जादा आती है। वो उसमें हमें मन थोड़ा करना चाहते हैं। कारण यह है ना कि उस समय हम अन्य जो शारीरिक कर्म है वो तो बंद कर देते हाँ, हैं शारीरिक कर्म करते समय हमारा मन उसमें उलझा रहता है तो फिर अन्य चिंतन आपका नहीं होगा उस काल में अब वहां तो हम खाली होकर के बैठे हैं इसलिए हो जाता है तो खाली होकर बैठेंगे तो मन को तो और अवसर मिल गया आप आप तरह तरह के विचार आने लगेंगे और उसमें एक लाभ भी है कि उसमें साधक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको अपनी वास्तविक स्थिति का पता भी लगता है उसका हाँ। कि मैं कहा पर हाँ। हूं मैं कहा पर हूं और नीत अनलौकिक व्यवहार करते हुए हमें इतना अपना बोध नहीं हो पाएगा तो हमारी स्थिति क्या है ये उस काल में अधिक होता है तो उससे परीक्षण भी करना चाहिए अपना एकांत में बैठ करके कि देखें कौन कौन से एक तो ये है कि हम उनको मन को रोकें लेकिन मन को रोको मत मन का मन को दृष्टा बन करके देखो कि देखें ये कहाँ भाग रहा है तो करने से हमने कई बार मैं करता हूँ ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था साधना की पुस्तक में कुछ ना करो जैसे बालक आगे भाग रहा तो है तो वहां कहते तू जाता पीछे पीछे चलते रहो हम्म कोई बालक बिगड़ा हुआ आया तो उसे कहते, तो तु, तु, तु, तु, तु, कुछ भी करेगा कोई दिख रहा है ये स्थिति द्रष्टा भाव से धीरे धीरे फिर मंत्र तो उससे हम जब परीक्षण कर लेंगे तो हमें ये पता लग जाता की हमें कार्य करना कितना है पता तो लगा ना की हमारी स्थिति कैसी है क्या क्यों तो हमें किन किन संस्कारों पर अधिक प्रबलता से ध्यान देना है नष्ट करने के लिए है? भाई कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं तो पहले देखते हैं कूड़ा कहाँ कहाँ है कितना कहाँ अधिक है कहाँ दाग पड़ा हुआ है फर्श पर कहा क्या गिर गया है कहाँ धुलाई करनी है कहाँ पोछा लगाना है ये सब जानकारी हमें कैसी होती है भाई कमरे को देखे पहले तो ऐसे अपना जो पूरा एक मन का संसार है उस संसार में ये चित्र शब्द से कहा गया है इसको आगे चल करके चौथे बाद में तो बहुत विचित्र रही है तो कहां, कहां ग्रंथियां कैसी कैसी पड़ी हैं कहां कौन सी ग्रंथि खोलनी है उनकी जानकारी पहले हो सवाल जब सामने आता है तो हम सवाल को समझते हैं पहले तब उसको हल करते हैं कोई गांठ खोलनी है तो देखते हैं गांठ कितनी करी लगी है और किधर से फंसी है कौन सा धागा किधर को खींचे तब ये निकल पाएगी तो जानकारी करनी होगी ऐसे ही मन के विषय में भी और ये, ये शास्त्र तो मन पर ही आधारित है पूरा पूरा शास्त्र ही इसी बात पर ही है ये कोई अन्य कार्य करने के लिए आप अब देखो इस पूरे शास्त्र में आप देखें कहीं आया है कि यज्ञ करना चाहिए दान देना चाहिए कैसे वाक्य मिलेंगे इसमें ये इनका विषय ही नहीं है। इनका विषय है केवल चित्त पर कार्य करना और यही सबसे बड़ा विषय होता है जीवन में हम चाहे कितने ही परोपकार के कार्य कर लें कितने ही बड़े बड़े कर लें प्रवचन दे लें सब कुछ कर लें लेकिन चित्त पर हमने कुछ कार्य ही नहीं किया जबकि वो हमारा ऐसा साथी है भंडार है वो छोड़ेगा नहीं साथ और उसको हमने संभाला नहीं तो फिर वो करना ना करना सब ऐसा ही हुआ तो ये शास्त्र सबसे मुख्य विषय पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है यही सबसे मुख्य विषय है अन्य तो गौण बन जाते हैं फिर चित्त यदि हमने संभाल लिया अपना अपने वश में कर लिया और अक्लिष्ट वृत्तियों को उठाने का अभ्यास कर लिया तो अक्लिष्ट वृत्तियों का परिणाम क्या होता है तो वहां दिया हुआ है प्रथम पाद में ही पीछे आ चुका है यह कि अक्लिष्ट वृत्तियां हमें समाधि की ओर ले जाती हैं अक्लिष्ट वृत्तियां समाधि से दूर करती हैं किसी सूत्र के ऊपर उदय शास्त्री गुरु जी एक अपने जीवन का अध्ययन काल का घटना किए है कोई खेल ऐसे जादूगर का खेल दिखाने वाला कोई था। तो एक व्यक्ति उसके सुबह सुबह घर पे जा करके लड़ने लगा दो तो मंजिले तो में रहता था तो उसमें कुछ नहीं बोला वो सुख चाप शांत रहा बोला अच्छा तू घर तक जाकर के दिखा तो वो जैसे उसके कमरे से नीचे सड़क उतरा सड़क में आया और गिर पड़ा और गिर पड़ा तो उससे जो है काफी देर तक छट रहा अभी भीड़ लगी बोला भी धन के लिए जा रहा था तो मैं भी रुक गया देखा फिर वो आधे घंटे से परेशान हुआ उतर के आया जब उतर तो कर दिया घटना तो मन की शक्ति को व्यक्ति जब एक को रोक लेता है तो ऐसे प्रभावित भी कर लेता है दूसरों की मन की क्रिया को तो मानसिक तो शक्ति तो बहुत प्रबल होती है चलिए तो हमारा हम पैंतीसवें सूत्र पर दोबारा विचार कर रहे थे और उसमें जो पांच प्रकार की विषय थे पांच प्रकार के गंध संवेद और रस संवेद इत्यादि तो इन सब का एक फल भी बताया था इन्होंने कि ये जो हमारी प्रकृष्ट वृत्तियां यानी कि प्रवृत्तियां जब उत्पन्न होती हैं दिव्य गंध संवित इत्यादि तो उसमें चित्त स्थिति अर्थात ये उत्पन्न वृत्तियां चित्त को स्थिति में बांधती हैं चित्तम स्थित निबधनती संक्षिप्त में ही देखेंगे इसको दोबारा ही चल रहा है वैसे तो ये हो चुका है सूत्र पूरा आपको स्मरण आ जाए इसलिए ले लिया है तो ये तो पहला कार्य हुआ चित्तम स्थित देखो प्रथम वाले जो परिकर्म था हमारा प्रथम परिकर्म में उसका परिणाम क्या था शुक्ल धर्म की उत्पत्ति और चित्त की एकाग्रता सब में आ रही है और दूसरे में जहां था प्रक्षारणाभ्याम वा प्राणस्य यह द्वितीय परिक्रम था ना यह द्वितीय परिक्रम था और इस द्वितीय परिक्रम से हमारी वासनाएं क्षीण है होती हैं। अब देखो दोनों का फल अलग अलग है प्रथम परिक्रम से शुक्ल धर्म की उत्पत्ति होने से कृष्ण कर्मों का नाश होता है और द्वितीय परिक्रम से वासनाओं की क्षीणता होती है और तृतीय जो ये परिक्रम है ये जो पांच प्रकार की जो प्रवृत्तियां उत्पन्न होंगी हैं? से धारण प्रक्रा, है ये है तो, हां, इन दोनों के द्वारा और तृतीय परिक्रम में इसमें यहाँ पर तीन फल दिखाई इसके चौबीसवें प्रचरन में से क्या वासनात्मक हाँ उनका नाश होता है वो क्षीणता को प्राप्त होते हैं आपने प्राणयाम जहां आगे आएगा वहां फल का सूत्र आपको याद आ रहा होगा कि तत क्षीय प्रकाशावरण ये फल ही तो है प्राणायाम का तो प्रकाश का जो आवरण है प्रकाश को आवृत करने वाला जो तत्व है वो कौन है हमारे क्लेश ही तो है हमारे क्लेश ज्ञान ग्रहण करने की जो क्षमता है चित्त की उसको ढक लेते हैं उसको आवृत कर लेते हैं उसी को अज्ञान कह देते हैं अज्ञान रूपी आवरण अज्ञान का ढक्कन हैं यही आवरण है हिरणमय न पात्र हाँ तो मुख जो ढकता है वो किससे ढकेगा अज्ञान से प्राणायाम क्या कर रहा है प्रकाशा, प्रकाश प्रकाश आवरणम क्षीयते वो होने लगा नष्ट होने की बात नहीं हो रही अभी क्षीण होने लगा तो इस तरह से ये प्राणायाम का द्वितीय परिक्रम का फल हो गया और तृतीय परिक्रम में फल भी तीन ही आ रहे हैं इसमें पहला तो ये हो गया कि चित्तम स्थितौ निबंधनती इसको सामान्य रूप में भी ले सकते हैं क्योंकि अन्यों में भी आएगा यह तो सारा और दूसरा है संशयम विधमंती संशय जो हमारे मन में शास्त्रों के प्रति आचार्यों के प्रति है आप तो के उपदेश जो होते हैं वाक्य उनके प्रति संशय बने रहते हैं कि पता नहीं ये जो बात मैं पढ़ रहा हूं या दूसरे के द्वारा कही हुई सुन रहा हूं सत्य है या नहीं है इसमें संशय बने रहते हैं उस संशय को ये तृतीय परिक्रम विधमंती ये नष्ट करता है ये उसको समाप्त करेगा संशय आपका दूर करेगा कैसे करेगा आप आगे बताएंगे अभी और समाधि प्रज्ञायाम ची भवंती ये जो प्रकृष्ट वृत्ति प्रवृत्ति उत्पन्न हुई पांच विषय वाली विषयवती प्रवृत्ति बोलते हैं इसको ये विषयवती प्रवृत्ति समाधि प्रज्ञा में द्वार बन जाती है समाधि प्रज्ञा में द्वार बन जाती है समाधि प्रज्ञा क्या है यह तो सूत्र आगे आएगा ये चर्चाएं वैसे पीछे हो चुकी हैं सब समाधि प्रज्ञा ये रितम भरा तत्व प्रज्ञा रितम्भरा को ही कहते हैं समाधि प्रज्ञा तो रितम्भरा प्रज्ञा में ये द्वार बन जाती है द्वार का अर्थ क्या होता है कहीं हमें द्वार मिल जाए तो हम उसमें प्रवेश कर जाते हैं अब समाधि को मान लो आप एक कमरा प्रकोष्ठ और ये जो है विषयवती प्रवृत्ति यह है उसका द्वार अब द्वार हमने खोल लिया विषयवती प्रवृत्ति पर अभ्यास करके इसका अभ्यास करना यही द्वार खोलना है अब द्वार खोला तो कौन से प्रकोष्ठ में प्रवेश करेंगे समाधि रूपी प्रकोष्ठ में तो ये इसके द्वार का कारण बनती है द्वार की भूमिका निभाती है द्वार भवंती समाधि की स्थिति लाने में हाँ ये द्वार का काम करेंगे जैसे व्याकरण वेदों का द्वार है मुख बोलते हैं ना मुख और द्वार की बात है ये मुख्य क्या है द्वार ही तो है शरीर में अंदर पहुंचाने का दरवाजा ही तो है ये मुख ऐसे ही व्याकरण वेदों का द्वार है तो ये विषयवती प्रवृत्ति समाधि प्रज्ञा का द्वार है आगे कहा ये तेने चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप विषयवती रश्मिशू प्रवृत्ति ये इन्होंने अपनी ओर से जोड़ा है व्यास जी ने सूत्र में ऐसा नहीं है लेकिन थोड़ा और विस्तार कर दिया है उसका कि विषय ये भी होते हैं ये जो पंच विषय हैं शब्द स्पर्श इत्यादि ये हमारे अपने इधर के अंदर के हो गए और बाहर के भी विषय लेकिन ये बाहर के भी विषय ये जितने हैं इसमें ब्द स्पर्श गंध इन पांच में से घट तो कौन सा लग सकता है यहां या जा कितने लग सकते हैं केवल रूप का आएगा इसमें चंद्र को देखा हमने तो रूप है आदित्य को देखा तो रूप है ग्रह मणि प्रदीप रश्मि आदि सब प्रकाशमान वस्तु है नहीं ये तो प्रकाश तो रूप का ज्ञान होता ही है तो रूप विषय ही आएगा इनमें लेकिन ये बाह्य विषयों का रूप है ये बाहर हम उसको देख करके और उस पर केंद्रित अर्थात अपने चित्त को धारणा उसके लगा रहे हैं तो यह भी इनके लिए कहा कि प्रवृत्तिपन्ना विषयवती एवं इनको भी विषयवती समझना चाहिए तो विषयवती का विस्तार कर दिया है इन्होंने अब यहां जो बात कही थी कि संशयम विधवंती उसको खोल रहे हैं कि संशय कैसे नष्ट करेंगी ये विषयवती प्रवृत्ति से संशय नष्ट कैसे होगा तो तरदिया के यद्यपि ही तत्त तत शास्त्र अनुमान उपदेशे आचार्योपदेश अवगतम अर्थ तत्व सद्भुतम एवं बहती व्यास जी कह रहे हैं कि हम मानते हैं इस बात को कि शास्त्र अनुमान आचार्यों का उपदेश शास्त्र का तात्पर्य यहां वही प्रामाणिक जो शास्त्र हैं और अनुमान प्रमाण से कुछ जाना शास्त्रों से कुछ जाना अनुमान प्रमाण से अथवा आचार्यों के उपदेश से इनसे जाना हुआ अवगतम अर्थ तत्व जो भी ज्ञान हमने ग्रहण किया इनसे वह सद्भुतम एवं भवती सद्भूत ही होता है वो निषेध नहीं कर रहे और हम भी मान रहे हैं हमारी निष्ठा है श्रद्धा है विश्वास है उन शास्त्रों पर आचार्यों पर अनुमान प्रमाण पर भी हम भी ऐसा मान रहे हैं परंतु हाँ पहले यह कहा कि सद्भूत क्यों होता है उत्तर दिया ये तेषाम यथाभूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात क्योंकि इनकी अर्थात शास्त्र अनुमान और आचार्य उपदेश इनकी यथाभूत अर्थ को प्रतिपादन करने की सामर्थ्य है ये जैसा है वैसे ही अर्थ का प्रतिपादन कर सकते हैं वो सामर्थ्य इनके अंदर है उस सामर्थ्य के होने से सद्भूत ही अर्थ होगा यथार्थ ज्ञान ही उत्पन्न होगा इनसे परंतु तथा यावत एक देशों की कश्चित न स्वकर्ण संवेद्योति लेकिन जब तक कोई एक भाग एक देश स्वकर्ण संवेद्य नहीं हो जाता अपने ही इंद्रियों से अपने करणों से जानने योग्य नहीं हो जाता प्रत्यक्ष नहीं हो जाता तब तक क्या होगा तब तक हमारा पूरा विश्वास नहीं हो पाता है भाई किसी ने कहा है हम मान तो लेते हैं जैसे गुरुदत्त का आता है ना महर्षि महर्षिदानंद के जीवन के साथ में गुरुदत्त तो कहते हैं भाई आप जब बात कहते हो मेरे से तो तर्क की दृष्टि से मैं उत्तर तो नहीं दे पाता लगता तो ऐसा ही है कि हाँ आप सत्य ही बोल रहे हैं क्योंकि मैं खंडन नहीं कर पा रहा हूं लेकिन पूरा, पूरा पूरा विश्वास के नंद के बरेली में घटने स्वामी जी बरेली में श्रद्धांत के पिता कोतवाल थे तो सारी व्यवस्था की हाँ, करते, करते थे श्रद्धांत उत्तर चलो एक सन्यासी मिला तो लिखते है कि सन्यासी क्या जाने पढ़ा लिखा हमें क्या समझा सकता है तो अहंकार मुझे जितने प्रश्न किए सब उत्तर दे दिया निरुतर हो गए तो बोले स्वामी जी मेरे आपके तर्कों के आगे मेरा तर्क तो काम तो नहीं कर रहा लेकिन ईश्वर के ऊपर मुझे श्रद्धा नहीं हुई विश्वास भी नहीं है मैं कब कहा था तुझे ईश्वर तो का तो को विश्वास ईश्वर ही तेरे पारे पारे जैसा नास्तिक थे प्राण छोड़ने की स्थिति आई सब लोग बाहर चले जाएंगे गुरुदत्त को खिड़की के सामने रखा जाएगा और आर समाज लाहौर में गुरुदत्त को इसीलिए सेवा में भेजा था दो तो हर समाज दो तो सेवा होते हैं जी की सेवा इसीलिए भेजा गया था कि नास्तिक है थोड़ा आ जाएगी के तो यहां भी जब तक कोई विषय जिन जिन विषयों का सद्भूत अर्थ तत्व हमने शास्त्रों से अनुमान से आचार्यों के उपदेश से जाना उनमें से उनका एक देश यानी हमने जाना तो बहुत कुछ है लेकिन बात उनमें से कोई एक विषय कोई एक भाग वो जब तक स्वकरण संवेद्य नहीं हो जाता हमारे द्वारा स्वयं अनुभव में नहीं आता है प्रत्यक्ष नहीं होता है तावत सर्वम तब तक सारा ही विषय परोक्षम एवं परोक्ष जैसा लगता है और वो विषय कहां तक पहुंचेगा अपवर्गाषु सूक्ष्म हाँ परोक्षम एवं ये तो पीछे का हो गया जितना भी हमने जाना यह सब परोक्ष जैसा लगता है और उससे परिणाम क्या निकलता है फिर कि अपवर्ग आदिशु सूक्ष्मेशु अर्थेशु न द्रिधाम बुद्धिम उत्पादयति क्योंकि प्रत्यक्ष तो हमने कुछ भी नहीं किया तो अब जो और सूक्ष्म विषय हैं अपवर्ग आदि यहाँ तक कह दिया आ अपवर्ग आदिशु वहां तक जो जितने भी सूक्ष्म अर्थ हैं उनमें दृढ़ बुद्धि नहीं पैदा होती हमारी आस्था नहीं होती हाँ दृढ़ बुद्धि नहीं बन पाती बुद्धि में दृढ़ता नहीं आ पाती हेल्थी है बुद्धि हाँ इसलिए तस्मात अब ये कारण बता रहे हैं इसलिए शास्त्रानुमान आचार्योपदेश उपोदल शास्त्र अनुमान और आचार्योपदेश वही तीन शब्द हैं जो पीछे आए थे उनको उनका उपोदबलन उनको पुष्ट करने के लिए उन्होंने जो कहा है उसको पुष्ट करने के लिए प्रमाणित करने के लिए अवश्यम कश्चिद अर्थ विशेष प्रत्यक्षी कर्तव्य अवश्य ही कोई न कोई उनमें से एक अर्थ विशेष प्रत्यक्ष करना चाहिए अब जब उनमें से हमने किसी एक को प्रत्यक्ष कर लिया तो स्थाली पुलाक न्याय सुनना ही होगा आपने जब एक चावल को देख लिया तो और भी गले हैं जब एक विषय प्रत्यक्ष हुआ और सत्य निकला तो हो जाएगा ना विश्वास बढ़ेगा धीर धीरे धीरे एक कर लिया दो कर लिया तीन कर लिए और ही बढ़ा सकते हैं हम और पुष्टता करने के लिए संदेह यदि है तो उसको दूर करने के लिए तो इस तरह से तत्र तद उपदिष्टार्थ एक देश एक देश का प्रत्यक्ष होने पर जो उपदिष्टार्थ है जो उपदेश किया उसके एक देश का प्रत्यक्ष होने पर सर्वम सूक्ष्म विषय सारा ही सूक्ष्म विषय कहां तक आ अपवर्गा आ लगा दिया है अपवर्ग पर्यंत आ जो है पर्यंत अर्थ में आता है श्रद्धियते ये सारा ही विषय श्रद्धा के योग्य हो जाता है इन सब विषयों पर श्रद्धा हो जाती है ये तद एवं इसीलिए इसी, इसी कार्य को करने के लिए इदम चित्त परिकर्म निर्देश और क्या आगे होगा फिर अनियतासु वृत्तिशु जो हमारी अनियत वृत्तियां हैं वृत्ति कैसी रहती है हमारी अनियत रहती है सामान्य अवस्था में कभी कुछ कभी कुछ अनेक अनेक प्रकाश के विषय अलग अलग आते रहते हैं तो ऐसी जो अनियत वृत्तियां हैं उन वृत्तियों में क्या उत्पन्न होगा अब कि तद विषयाम वशीकार संज्ञायाम उपजातायाम समर्थम स्या तस्य तस्य अर्थ से प्रत्यक्षीकरण तद, तद विषयाम को हमने प्रत्यक्ष किया है तो तद विषयाम वशीकार संज्ञाया उपजाता वशीकार संज्ञा उत्पन्न होने पर वशीकार संज्ञा क्या है ये तो वशीकार संज्ञा एक तो पीछे आया था कि दृष्टानुश्रविक विषय विष्णस वशीकार संज्ञा वैराग्य लेकिन वहां दृष्ट विषय और अनुश्रविक विषय दोनों से राग का हटाना था तृष्णा का हटाना था लेकिन यहां तो विषय है ये तो प्रवृत्ति का ही नाम विषयवती प्रवृत्ति है तो ये वशीकार अर्थ यहां पर नहीं लेना है आगे सूत्र आने वाला है परमाणु परम सूत्र में जो वशीकार शब्द दिया है वो अर्थ लेना है यहां हम्म नहीं वहां वशीकार का अर्थ है अगले सूत्र में जो आएगा वहां तात्पर्य है कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय पर चित्त को लगाना चाहें वहां भी सफलता महत से महत विषय पर चित्त को लगाना चाहे वहां भी सफलता ये सफलता ही वशीकार है चित्त पूर्ण वश में हो गया है जहां लगाना चाहे वहां लग जाता है यह वशीकार है राग हटाना वशीकार नहीं क्योंकि यहां विषय तो है ये ठीक है कि राग नहीं कर रहे हम लेकिन विषय से संबंध है तो उस वशीकार के उत्पन्न होने में होने पर समर्थम सर्थ तस्य तस्य तस्य से प्रत्यक्षीकरण उस, उस अर्थ का प्रत्यक्ष करने में हम समर्थ हो जाते हैं वशीकार संज्ञा उत्पन्न हो गई है अब यहां जो तीसरा फल कहा था कि समाधि प्रज्ञायाम द्वारी भवंती ये जो विषयवती प्रवृत्ति है ये समाधि प्रज्ञा में द्वार बन जाती है तो उसी का विस्तार दे रहे हैं आगे कि तथा चती ऐसा होने पर श्रद्धा वीर्य स्मृति समाध्य अस्य भविष्यन्ति इति। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि सूत्र पीछे आई चुका है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम इतरे कौन दूसरे जो कौन दूसरे विधेय और प्रकृति लय से भिन्न और वहां असम समाधि का प्रकरण चल रहा था अर्थात असंप्रज्ञा समाधि विदेह और प्रकृति से भिन्न जो और हैं इतरे उनको किन किन उपायों से प्राप्त होगी श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक अब समाधि शब्द यहां भी आया है सूत्र में श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि तो वहां भी है और समाधि को प्राप्त करने का ही उपाय बता रहे हैं तो संगति कैसे लगेगी <laughs> तो नाम है ना उनके संप्रज्ञात और तो श्रद्धा स्मृति समाधि में जो समाधि सूत्र है ये संप्रज्ञात ये बनेगा उपाय क्योंकि वो सूत्र की भूमिका में व्यास जी ने कहा उपाय प्रत्यय तो इस तरह से यहाँ जो उसी सूत्र का अंश यहां दिया है। और पीछे जो कहा कि समाधि प्रज्ञा द्वारी भवन अब इससे स्पष्ट इस हो जाएगा कौन सी समाधि की बात कर रहे हैं ये सम्प्रज्ञा की संप्रज्ञा समाधि के लिए ये विषयवती प्रवृत्ति द्वारी भवनती ये द्वार बन जाती है ये तात्पर्य है यानी अब प्रतिबंध है ना अब रुकावट दूर हो गई सारी रास्ता खुल गया है क्योंकि द्वार बन गई ना अब ये अब द्वार बन गई रास्ता खुल अंदर प्रवेश कर गए और समाधि तक हमारा अभ्यास हो जाएगा भविष्य आगे लगनी है समाधि लगनी रही है अभी विषय प्रवृत्ति का अभ्यास करते हुए समाधि नहीं लग रही है अभी तो हम केवल धारणा पर हैं लेकिन ये द्वार बन जाती है तो इस प्रकार से ये चित्त का परिक्रम पूरा हुआ यहां तक हमारा पीछे पाठ हो गया था अब आगे देखेंगे इसमें थोड़ा सा जैसे ये तावत सर्वम सुछ। तो अब सर्वम से जो पीछे जितना हमने अर्थ तत्व जाना अवगतम अर्थ तत्वम पीछे आया ना की शास्त्रानुमान आचार्य उपदेशे अवगतम अर्थ तत्व अवगतम जान लिया है वो वो सारा परोक्ष जैसा है जैसा। नहीं प्रत्यक्ष हां जानना वही है समझ लिया है अभी लेकिन प्रत्यक्ष नहीं किया है स्वकर्ण संवेद्य नहीं है अभी इतना साथ में रखना है ध्यान स्वकर्ण संवेद्य नहीं है दूसरे ने कहा शब्द प्रमाण से हमने उसका अर्थ तो पता लगा किसी ने कहा कि आम का पेड़ लगा हुआ है यहां से एक किलोमीटर दूर ठीक है समझ तो गए हम उसके वाक्य को पूरा लेकिन अभी दृढ़ विश्वास नहीं हो रहा है बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं रास्ता का कोई बताया गुँ। है गुँ। तो मंदिर मिलेगा झंडा होगा उसके बाद आगे वहां से दाएं उड़ जाना। फिर वहां ये पेड़ अब उसके बताए संकेतों में से अगर एक एक संकेत प्रारंभ हमें मिल गया लेकिन अब विश्वास बढ़ता जाएगा दूसरा मिल गया और बढ़ेगा विश्वास तीसरा मिल गया और बढ़ेगा विश्वास बिल्कुल सही बताया नहीं एक तो यह है बिल्कुल उसने सही बताया है बताने वाले पर श्रद्धा होगी वो तो ठीक है रास्ते पे हम जा रहे हैं सही है ये भी निश्चय हो गया और आगे के रास्ते पे और विश्वास और विश्वास बताने वाले पर हाँ विश्वास भी होगा तो आगे के रास्ते में अपवर्ग आदि आ गए और जितना पीछे बताया उनमें से कुछ का हमने प्रत्यक्ष कर लिया अब और जो अपर्ग आदि जिनके विषय में भी हम सुनते चले आ रहे हैं उनमें भी दृढ़ बुद्धि बन जाएगी हाँ परोक्षम इसीलिए गुरु जी कहते हैं साधना में सिद्धियाँ स्वत ही आ जाती हैं छोटी मोटी आ जाती हैं तो प्रदर्शन ना करके अगर उनको केवल ध्यान लिया जाए तो वो हाँ, हमारी केवल अपनी प्रगति, प्रगति के लिए उन्नति के, के, के, के, के लिए के उनका प्रयोगक है बस हमारे हम सही दिशा में चल रहे हैं तो आएंगे प्रदर्शन में तो फिर हम वहीं नीचे गिरने लगे इसीलिए उनको फिर उत्सर्ग कहा अनिश्चित करेगी हाँ अनिश्चित अनियत का अनिश्चित होता है असंख्य ने अनिश्चित का तात्पर्य किसी एक विषय पर टिक नहीं पाना और बिना प्रयास के इनके हम कोई एक सूची नहीं बनाई है हमने अपनी पहले कोई लिस्ट पहले हम ये सोचेंगे फिर ये सोचेंगे बिना लिस्ट के ही बिना सूची के ही उठ जाते हैं विषय और, और प्रत्यक्ष है सबके लिए ऐसा देखना कभी बैठ करके और बैठ करके देखना और जो विषय उठे उठ उसको लिख लेना फिर जो विषय आए फिर उसको लिखना ऐसे आठ दस विषय लिखना और फिर उन विषयों को देखना कि क्या मैंने ये सोचा था पहले कि पहले ये सोचूंगा फिर ये सोचूंगा फिर ये सोचूंगा तो लगेगा नहीं ये तो मेरा कोई कम ही नहीं था मैं जब बैठा इन विषयों का मुझे ध्यान भी नहीं था तो ऐसी रील घूमेगी अंदर आ, कहीं से कहीं हम पहुंचते रहेंगे हाँ लेकिन वो नहीं ले, कैसेट तो फिर भी एक क्रम से घूमेगा जो हाँ� विषय उसमें भरा है तो एक एक शब्द ही आएगा उसमें एक एक अगर जो है वीडियो वाला है तो एक एक दृश्य क्रम से ही आएगा तो लेकिन यहां सब अक्रम है अनियत है जैसे कैसेट और दूसरा उदाहरण ले सकते हैं हम डीवीडी का ले लो अब या डीवीडी में भी हाँ चलो हाँ उसमें हो सकता है वैसे कि हम कहीं से भी कोई विषय ले सकते हैं जैसे कंप्यूटर है अब बहुत सारा उसमें मैटर भरा हुआ है और जहां भी हम क्लिक करेंगे तुरंत वहीं पहुंच जाएंगे लेकिन कैसेट में हम एकदम नहीं पहुंच पाएंगे छलांग लगा के अगर तेजी से आगे जाना भी है तो फास्ट फॉरवर्ड वाला दबाते हैं तब भी तो क्रम से ही बढ़े आगे लेकिन वहां हम कहीं से भी क्लिक करके कहीं पहुंच सकते हैं तो ऐसी अनिश्चित अवस्थाएं जो हमारी चित्त की बनी रहती है मन की एक भी और विषय जो अनिश्चित भी है उसमें एक विषय से दूसरा विषय टैली होता है तब ही मन जाता है एक से दूसरा दूसरे से तीसरा तीसरे से चौथा जाएगा तो पहले वाले से दूसरा वाला कुछ मिलता हुआ होता है ऐसे कहीं से कहीं हम पहुंच जाते हैं और वहाँ हम कहते हैं फिर एकाग्र वो समान प्रत्यय प्रवाह बन जाएगा वो एकाग्र के फिर धीरे धीरे उसके निकट पहुँचेंगे वो ले सकते हैं उसको उस अर्थ में कि भाई कितने मनुष्य थे वहां पर भीड़ में कि अनियत थे बोल देते हैं ऐसा व्यवहार में लेकिन यहाँ संख्या से तात्पर्य नहीं है यहाँ अनिश्चितता से तात्पर्य है संख्या से नहीं है। तो इस तरह से अब अगला परिक्रम दे रहे हैं ये तीन परिक्रम हो गए अब चौथा परिकर मारा है और इसमें कोई अवतरणिका इनकी तो है नहीं व्यास जी की तो सूत्र बोलेंगे आगे विशोका वा ज्योतिष्मी अब इसमें दो शब्द आए हुए हैं विशोका और ज्योतिष्मी विशोका का अर्थ क्या होगा शोक रहित शोका हाँ। जिससे या जिसमें शोक नहीं होता यस्याम और है ये भी प्रवृत्ति प्रवृत्ति ये भी है पीछे से अनिवृत्ति आएगी इसमें भी है ये भी प्रवृत्ति लेकिन इसमें विशेषता थोड़ी सी आ गई कि इसमें शोक की मात्रा नहीं होती शोक से रहित है ये और दूसरा इसका विशेषण एक और दिया ज्योतिषमती अब ज्योतिष के दो अर्थ होते हैं एक प्रकाश भी अर्थ होता है दूसरा ज्ञान भी होता है ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन में मन शिव ज्योतियों का अर्थ इंद्रिय भी होता है अब यहां ज्योतिषाम ज्योति ही एकम क्या है ये ज्योतिषाम बहुवचन कौन है अन्य इंद्रिया और ये उनका मुख मुखिया है मन तो ज्योतिषाम ज्योति अर्थात उन इंद्रियों को भी जो इंद्रियां प्रकाश अर्थवा ज्ञान का साधन है उन इंद्रियों को भी ये प्रकाशित करता है तन में मन तन में मन, मन है ना वह मेरा मन कौन जो ज्योतियों का ज्योति है और एक है ज्योतिषाम ज्योति ही एकम तत, तत किसको कहेगा पीछे वाले को वही एक कौन तन में मन वह मेरा मन तो मन वहा मन का ही वर्णन है पूरा छह मंत्र है उसमें उसका विशेषण के रूप में सकते हैं हाँ प्रकाशक कौन है इंद्रिया उनका भी प्रकाशक तो ये भी जो प्रवृत्ति आगे बताने जा रहे हैं ये मति है हुँ? अब ज्योतिषमति कैसे कैसे घटाएंगे आगे भाष्य में देखेंगे मुख्य बात यह समझनी है कि बहुत से लोगों ने टीकाकारों ने इस सूत्र में अलग अलग प्रकार के अर्थ किए हैं और भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों को माना इन विषय का अलग है ज्योतिषमति अलग है ऐसा भी अर्थ मिलेगा लेकिन आप व्यास की पंक्तियों से स्वयं पता कर लेंगे देख लेंगे बिल्कुल निश्चय हो जाएगा आपको भी कि जो उनके शब्द आ रहे हैं पंक्तियों में उनसे ये अर्थ निकलता है कि जो विश्व का है वही ज्योतिष ज्योतिषी है ये आगे हम देखेंगे कैसे प्रमाणित होगा ये और एक हैं। हैं। तो दिस्म, दिस्म था नासिका के पास कोई गंध पदार्थ नासिका में तो उसको दूर कर दें यही प्रक्रिया ही उचित है या बिना उस पदार्थ आएगी ऐसी करना होगा तो बने, बने तो उठाएंगे कैसे फिर विषय बाह्य विषयों का भी दे रखा है हाँ बाह्य विषयों का भी दे रखा है तो बाह्य विषय में भी हमने मान लिया चंद्रमा को देख लिया या सूर्य को देख लिया सूर्य को ये मध्य काल में नहीं उगते हुए सूर्य को हुए। तो होते हुए सूर्य को उसको देख लिया अब देख करके नित्र बंद कर लिए स्मृति में उसका चित्र बना लिया हमने अब उस पर हमारा हमारी धारणा चल रही है इस तरह से इसलिए आचार्य जी योग जो है ये योग दर्शन जो है वो क्रियात्मक शास्त्र है अब आप दस पंद्रह दिन मैंने इस अभ्यास को किया है आप 10-15 दिन अभ्यास करोगे ना, करो ना तब होता ही आपको जो है वास्तु में गंध का जो है ना मैं जब घी का स्मरण करता हूँ घी तो का आ जाता है बस ठीक है फिर तो सफलता मिलने लगी और एक किसका है? ये क्रियात्मक है ये ऐसे नहीं गुरु जी तो, तो स्वाद स्वाद आने लगता है ना नहीं गंधवाला अच्छा गंधवाला की अभ्यास तो अच्छा ये तो हमारे आचार्य कृष्णदेव जी जब गए थे सुदर्शन देव जी से योग दर्शन उनसे पड़ा था पहले दिन स्टार्टिंग में कह दिया था कि आप योग दर्शन को हमारी दिनचर्या से तुलना नहीं करना मैं केवल प्रमाण शब्द प्रमाण हाँ, प्रमाण हाँ। के आधार पर मैं आपको बता दूंगा बस। आप कहोगे कि इसमें ऐसा है जी आप ऐसा उठते हो ऐसा खाते हो मेरा खाना पहनना मेरी दिनचर्या को योगदर्शक नहीं तुलना करता अगर देखना चाहना तो स्वयं करना उठ करके चाहना क्रियात्मक है सब समझ में तब आएगा जो स्वयं करो क्योंकि ऐसे लोग बहुत से प्रश्न करते भी है कहीं प्रवचन में या अन्य कहीं पर बातचीत होती है की आपने कहा तक कर लिया है ये शंकाए बहुत उठती है अरे ठीक है किसने कहां तक कर लिया वो कर लिया उसको पता है अपना आपको स्वयं करना पड़ेगा जैसा बताया जा रहा है क्योंकि हमने जो कर लिया उसको हम बता दें वो आपको उपलब्धि उससे नहीं हो सकती है आपको पाँच सात दिन दस पंद्रह देखो कपूर तो ये करनी चाहिए ऐसे अभ्यास बहुत आवश्यक होते हैं <coughs> चलिए तो आगे देखे भाष्य व्यास जी का की पहले ये बता रहे हैं कि प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी अनुवर्तते ये पीछे से ले लेंगे पूरा अब सूत्र क्या बन जाएगा ये पूरा मिलाए तो इसको पंक्ति को साथ में बोलते हुए कि विशोका का व्योतिषमती प्रवृत्ति ही है? वा वाह तो सब में आई रहा है मैत्री कुरुमुता से प्रारंभ करके इन्होंने जब आगे के सूत्र बताए परिक्रमों के तो प्रच्छन विधारणाभ्याम व वाह वावा क्यों है आप इनमें से कोई भी एक अपना लो आवश्यक नहीं।, नहीं है सारे परकर्म करना संभव ही नहीं है जो हमारे अनुकूल पिछले सूत्र में विषयवती व प्रवृत्तिपन्न ऐसी यहाँ विशो का व ज्योतिषमती और आगे वीतराग विषय व चित्तम और फिर स्वप्रनिद्रा जाना लंबनम व था भी मतलब ध्यान वा बस यहाँ समाप्त हो गया कोई एक, तो मतलब। एक कर लो एक एक कर लो मतलब अथवा अधिक कर लो वो भी इच्छा की बात है अपनी क्षमता की और समय की अगर एक से और एक से विश्वास नहीं हो रहा है तो और ज्यादा कर लो है ना हाँ ये भी सही है अंत तो में यही बताएंगे ये कि जब इनमें से हमने कुछ का प्रत्यक्ष कर लिया है अब इनको करने की आवश्यकता भी नहीं है इनमें से किसी की भी आ, ये भी बताएंगे आगे अब नहीं आवश्यकता ये आगे बताएंगे तो इस तरह से यहां पीछे से अनुमृत्ति ला करके ये सूत्र का पूरा अर्थ बनेगा कि ये भी प्रवृत्ति जब उत्पन्न हो जाती है तो मनस स्थिति निबंधनी मन की स्थिति को करने वाली होती है शोक रहित स्थिति बनती है इस प्रवृत्ति को करते हुए ऐसी धारणा करते हुए लेश मात्र भी दुख का अनुभव नहीं होता उस काल में अब यहां पहले निबंधनी का अर्थ होता है निश्चित रूप से बांधने वाली स्थिति कहां पर स्थिति में टिकाने में जो टिकाना है हमारा तो टिकाना टिकाने का हमें इस, स्थल तो मिल गया धारणा का स्थल देश बोलते हैं देश बंधन से धारणा स्थान तो मिल गया अब उसको टिकाना है वहां लेकिन टिकाने में हम सहायता किसी के लेंगे जैसे हाथ से पकड़े किसी रस्सी से बांधें कुछ तो करें आपको यदि कोई बांस जो है वो खड़ा करना है स्थिर करना है वहां अब जगह तो मिलगी जमीन में स्थिर करना है आपके हाथ ही पकड़े रहेंगे उसको क्या करेंगे साधन तो अपनाना ही पड़ेगा कोई ना कोई या गड्ढा करें उसमें जैसे आप अपने वो को टाटी लगाने के लिए चार पांच लिए लगा रखे <laughs> वही <laughs> तो स्थिरता के लिए जो साधन है वो साधन है ये प्रवृत्ति तो साधन के रूप में आएगा निबंधनी स्थिरता तो करनी है लेकिन उसमें कुछ उपाय तो चाहिए वो निबंधनी है बांधने वाली इति अनुवर्तते अब यहां पर आगे पहले प्रवृत्ति को लिया पहली वाली को इसमें दो आएंगी और दोनों ही विशोका हैं दोनों ही ज्योतिषमती हैं तो पहले विषयवती आएगी इसमें विषयवती पीछे भी आई है वो भिन्न प्रकार की विषयवती है ये भिन्न प्रकार की विषयवती है तो इसमें दो आएंगी उसका नाम दोनों को बता दे रहा हूं मैं एक तो आएगी विषयवती और एक आएगी अस्मिता मात्र मिता मात्रा ये दो आएंगे और दोनों विशोका हैं दोनों ज्योतिषमती हैं ये साथ में ध्यान में रखते हुए अर्थ को आगे समझना है तो हृदय पुंडरीके धारयतो या बुद्धि संवित हृदय पुंडरीक में हृदय रूपी कमल में धारणा करते हुए का धार्यता श्रेष्ठी है ना वो कौन है का योगी साधक तो हृदय पुंडली के धारत उसकी या बुद्धि संवित जो बुद्धि संवित यहाँ बुद्धि का ही ज्ञान होगा उसमें संवित का तात्पर्य ज्ञान प्रत्यक्ष होना या बुद्धि संवित जो बुद्धि संवित बनती है बुद्धि का ज्ञान होता है और उसमें ज्ञान कैसा होता है कि बुद्धिस भास्वरम आकाशकल्पम बुद्धि सत्व कैसा लगता है उस काल में भास्वर प्रकाशमान जैसे चमक ही चमक सारे में हो गई हो है? किसी कमरे में बहुत सारे बल्ब लगा दिए गए हो और एकदम सब ऑन कर दिए सब खोल दिए गुरु उत्पन्न होता है हाँ, हाँ आद्या चक्र में होता है चक्र और हो इसका प्रमाण वहां भी मिलेगा आपको श्वेता श्वतर उपनिषद में हाँ। एक श्लोक मंत्र दिया हुआ है वहा धूमार का नला नीला नाम खद्योत विद्युत स्फटिक शशी नाम एतानी रूपाणी पुरह सराणी ब्रह्मणी अभिव्यक्ति कराणी योगी अर्थात योग में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो ये प्रारंभ के संकेत हैं ये श्वेता श्वतर में है ये प्रारंभ के संकेत हैं कि निहार धूम निहार धूमा अर्क निहार धूमा अर्क अनल अनिल खद्युत विद्युत स्फटिक शशि नौ प्रकार के दिए हैं उसने कि जैसे इनका प्रकाश हमें दिखाई देता है ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकाश के प्रकार के प्रकाश आते हैं और ये आपको सबको अनुभव में आएंगे ऐसे ये बहुत सामान्य अनुभव है ये ऐसे ऐसे प्रकाश आएंगे और बहुत से लोग तो ये ब्रह्म का साक्षात्कार भी प्रकाश के रूप में ले लेते हैं हाँ, हाँ, और प्रमाण क्या देंगे देखो वेद में आ रहा है आदित्यवर्णम वर्णम तमस परस्ता कैसा है वो ब्रह्म सूर्य के वर्ण के समान तो चमक चाहिए न हाँ। अब वो क्या करते हैं कि कहेंगे आंख बंद कर लो अच्छा गुरुजी फिर यहाँ क्या तात्पर्य मिलेगा इस बात से आदित्य वर्ण जैसे आदित्य में अंधकार का लेष नहीं है ऐसे ही परमात्मा में अविद्या का ले भी नहीं है घटेगा प्रकाश वाला सूर्य क्योंकि आगे आ रहा है तमसह प्रस्ताव उसको हाँ। भी जोड़े आप साथ में हाँ, वो दो नहीं जोड़ते अरे तमस वहां अज्ञानता है हाँ। और अंधकार का भी नाम तमस है अब दोनों में घटाएंगे आप दृष्टान्त में भी दारिष्टान्त में भी अब वहां कैसे घटाएंगे तमसह प्रस्ताद सूर्य में वहां अंधकार से परे है यहाँ कैसे घटाएंगे अज्ञान से परे है इस प्रकार से तो वो जो है ब्रह्म को एक प्रकाश के रूप में लेते हैं और फिर क्या करेंगे कि आंख बंद करके बैठ जाओ बैठ गए अब आएगा पास में और ऐसे करके आंख को दबाएगा इधर से या इधर से और आप करके देखो आंख बंद करके दबाव देखो प्रकाश भी प्रकाश दिखाई देगा याँग, याँग दबाने कहीं भी करो अपने चमक आएगी तरह तरह से कभी कैसी कभी कैसी आप आंख बंद कर लो पहले और ऐसे करके ऐसे करके जो है ना ऐसे ऐसे ऊपर कर लो या या जो है इसको दबाओ साइड से दबाओ कहीं से और देखो आप तरह तरह का प्रकाश आने लगेगा कुछ देखो देखो बिंदु कभी कुछ कभी कुछ ऐसे करके खूब जोर से आप करो और कुछ देर करे कर ही रहो ऐसे करके और इतनी झिल मिलो इसका सही पैट करना हो न तो आप ऐसे करो देखो इधर यहाँ नीचे हाथ कर लो और बंद करो आपको अब कुछ ऐसे अंदर अंदर के लिए को गड्ढा कर नहीं हिला उंगली गो ऐसे करो ऐसे करके अब कुछ देर रोके, रो रोके रहना के लिए और दबाओ थोड़ा सा जोर दे करके नहीं अगर कर सबको प्रकाश का अनुभव करना हो ना लेकिन मेरे पे ऐसे अनुभव पांच मिनट लगेगा कि ना सब आधे ज्यादा लोग हाँ प्रकाश का बहुत विचुक्त होगा गुरु जी क्या है की कर्ण आसन में पदमाशन में किसी एक आसन में बैठ करके पदमाशन ज्यादा सुंदर लगता है इसमें बैठ जाओ और यहाँ हाथ रखो वहां जो मेरे सबको आकर्षण हो जाएगा इसके बाद जो जो क्रिया में करवा रहा हूँ ना इसके बाद ये जो है भरसर का जो सड़ मुद्रा ना मुझे नासिका ये आंख ये इसके ऊपर यू लगाना है तो ये जो है इसके ऊपर दबाव देंगे ना एक सा प्रकाश ऐसे ऐसे निकलना निकलेगा और बदलते भी रहेंगे उसमें भी रहेंगे उसमें लेकिन प्राणायाम प्रणायामी विशेष करना पड़ेगा दो मिनट के लिए पूरा जोर से हाँ ऐसे भी होता है नहीं होता है मैंने भी ऐसे हो जाएगा एकदम एकदम जो तो ये ये है ये तो, इस तो, इस तो इस तरह से जो है ना प्रकाश के रूप में ले लेते हैं जबकि यहाँ उस प्रकार की बात नहीं बताई जा रही है सूत्र में कहीं भी भाषण में ऐसा नहीं मिलेगा तो हृदय पुंडरीके धारे अब यहाँ धारणा का स्थल कौन सा बताया जा रहा है हृदय पुंडरी हृदय रूपी कमल कोहरा क्योंकि कोहरे में क्या होता है ना उड़ता उड़ता सा जैसे होता है हल्का हल्का बादल जैसे उड़ रहे होते हैं ऐसे बहुत से दृश्य आते आने लगते हैं के लेकिन के यहीं पर ध्यान करते करते तो हैं निहार, निहार शब्द है निहार निहार, निहार। तो यहाँ जो हृदय पुंडली कहा है यहां भी एक विचार करने की बात है कि हृदय को कमल कहा गया लेकिन कमल का पुष्प जैसा हमने देखा है खिला हुआ कमल और जब हम ये जीव विज्ञान शास्त्र एनाटॉमी को देखेंगे और वहां जो चित्र आते हैं हृदय के वो तो उससे मेल नहीं खाते तो हम कैसे कमल कहें इसको तो यहां इस तरह से देखना है कि कमल का पुष्प खिलने से पहले कली के रूप में जब होगा और कली के रूप में जो डंडी जो जा रही है नीचे से और उस पर जो कली आई तो जब कली थोड़ी सी बड़ी होगी जरा सी तो ऐसे झुक जाएगी एक साइड को सीधी नहीं रह सकती फिर झुक जाएगी थोड़ी सी वजन आ रहा है ना अब कली मोटी पड़ रही है थोड़ी सी तो झुकेगी ऐसे करके अब ऐसे करके झुकेगी जैसे हमारा ये ये ऐसी मुठ्ठी होती है ना ये इस तरह से ऐसे करके ऐसे समझ लो आप कि जैसे ये तो है डंडी आ रही है नीचे से और ये कली यहां झुक गई थोड़ी सी इधर के लिए अब जो आकृति बन रही है ऐसा होता है हृदय हमारा अब ये जो डंडी है नीचे से ये हमारा ये जो नाभि से जा रही है सीधी बड़ी वाली धमनी जिसे बोलते हैं एल्टा ये नाम है उसका महाधमनी का तो वो तो हो गई इसकी डंडी के रूप में तो ऐसा होता है हृदय तो खिला हुआ कमल नहीं कली के रूप में जो कमल है वहां इसको घटाएंगे हृदय पुंडरीक। वैसा है हृदय का हृदय की रचना तो उसमें धारणा करने से बुद्धि संवित बुद्धि का ज्ञान बुद्धि का साक्षात्कार होगा और उस अवस्था में बुद्धि सत्वम ही भास्वरम भास्वर प्रकाशमान दिखाई देगा और आकाश कल्पम आकाश के समान अब आकाश के समान क्यों कहा गया यहां पर कि आकाश जैसे हम देखें निहारते हैं आकाश में देखते हैं तो अनंतता दिखाई देती है आकाश की ऐसे ही जब साधक अपने चित्त का ज्ञान करता है उसका साक्षात्कार होने लगता है तो उस काल में ऐसा लगता है कहीं ओढ़छोरी ही नहीं मिल रहा है उसको कैसा छोर कि मैं कितना जाना जाना हुआ हूं कितना जान सकता हूं ज्ञान की सीमा कहां तक है इसका कोई और छोर नहीं मिलने वाला क्योंकि अपार क्षमता है उस चित्र के अंदर ज्ञान को ग्रहण करने की तो आकाश जैसा अनंत क्षेत्र दिखाई देगा उसका उसकी कोई परिधि नहीं दिखाई देगी फिर जैसे आकाश की कोई परिधि नहीं दिखाई देती तो ऐसा आकाश कल्पम आकाश के समान तत्र स्थिति वैशार दयात प्रवृत्ति ही तो वहां पर स्थिति की वैशारध्य से वैशारध्य का अर्थ यहां पर कुशलता भी भी निर्मलता भी कहते हैं इसके लिए यहां कुशलता अर्थ ज्यादा संगत रहेगा स्थिति की कुशलता होने से कुशलता से अर्थात चित्त की स्थिति लगाने में हमारे अंदर कुशलता आने लगी अभ्यास करते करते तो स्थिति की कुशलता से ये प्रवृत्ति उत्पन्न होगी और ये प्रवृत्ति वहां पर धारणा करते करते ही स्थिति बनते बनी हुई अवस्था में ही सूर्य इंदु ग्रह मणि प्रभा रूपाकरेण विकल्पते सूर्य जैसा इंदु जैसा या ग्रह ये चमकते हुए जो तारे हैं अन्य इनको ग्रह कहा गया यहाँ ग्रह वो नहीं लेना जो प्रकाश्य है प्रकाश्य नहीं प्रकाशक पदार्थ ही लेने हैं सारे इसमें ऐसे ही मणि चमकती होती है इनकी प्रभा का जो रूप होता है उस आकार में उस जैसी विकल्पते विविध रूपेण कल्पते यहां विरुद्ध अर्थ नहीं लेना है विकल्प का ये अर्थ नहीं है कि ये ले लो या ये ले लो ऐसा नहीं विविध रूप से ये बन जाती है कल्पते का अर्थ बनना कल्प का बनना होता है या नहीं कृपु सामर्थ्य है वैसे लेकिन कल्प का अर्थ बनना क्या बोलते हैं हम सृष्टि को कल्प कहते हैं कि नहीं सृष्टि का नाम कल्प है या नहीं क्यों है बनी है ये और सामर्थ्य भी अर्थ ले लो ईश्वर की सामर्थ्य है ये तो कल्पते विविध रूपेण कल्पते अभिविध इसलिए बोल दिया है कि कभी सूर्य जैसा कभी इंदु जैसा कभी ग्रह कभी मणि इनकी प्रभा जैसे, ऐसे ऐसे अनुभव होता है तो ये यहां तक जो बताया इन्होंने ये कौन सी प्रवृत्ति है विषयवती इसका नाम है विषयवती क्योंकि तो ये विषय ही है ये भी ये भी एक विषय ही है और अब दूसरी वाली ले रहे हैं जिसे कहेंगे अस्मिता मात्रा उसमें कहा कि तथा अस्मिताया समापन्नम चित्मिता में जब चित्त को लगाया जाएगा तो अस्मिता में चित्त को लगाना यहां अस्मिता क्या है पहले यह समझना होगा एक तो अस्मिता है हमारे क्लेशों में दर्शन शक्तियों रेव। दिग्दर्शन दर्शन और एकात्मता दिग्दर्शन शक्तियों दिग्दर्शन शक्तियों सूत्र तो दृग्दर्शन तो शक्तियों दृग शक्ति और दर्शन शक्ति पुरुष और चित्त चित। इनमें एकात्मता जैसा होना ये दोनों एक हैं ऐसा लगना यह है अस्मिता और यह है क्लेश इसको ले, ले इसको नहीं लेते ये नहीं है यहां एक पीछे आपने देखा होगा अस्मिता वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमांत समझात वो अस्मिता है ये तो यहां अस्मिता का अर्थ है स्वयं जीवात्मा अस्मिता है मैं का अस्तित्व अस्मि मैं हू उसका होना अर्थात जब चित्त का स्पष्ट कहें तो जब चित्त का आलम्बन जी बातमा होता है तो अस्मितायाम समापन्नम चित्तम अब ये समापन्न क्या है तो सूत्र आगे आएगा इसी बाद में कि क्षीण वृत्ते अभिजात से इव मणेर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येशु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति समापत्ति, समापत्ति शब्द है ना उसमें समापत्ति की व्याख्या है ये इस सूत्र में और वो समापत्ति कैसी है तत्स्थ तदंजनता उसमें, उसमें स्थित तस्मिन इति तत्थ जो उसमें स्थित हो गया है अब स्थित कौन हुआ चित्त और तत्स्थस्य तस, तस्य अंजनता तस्य कस्य जिसमें चित्त टिका है जिसमें चित्र टिका है उसकी अंजनता अंजु व्यक्ति मृक्षण कांति कांतिक उस जैसी अभिव्यक्ति हो जाना तत्स्थ तत्स्थित जो चित्त जिस विषय में टिका है उस विषय के आकार का बन जाना इसे कहते हैं समापत्ति तो यहां समापन्नम चित्तम अब अस्मिता में चित्त जब तत्स्थ तदन जनता को प्राप्त करेगा तो उस अवस्था में चित्त अस्मिता के रूप जैसा हो जाएगा अस्मिता के आकार जैसा जैसे स्फटिक मणि का दृष्टांत देते हैं ना वह यही ऐसे ही घटाते हैं उसको कि स्फटिक मणि के समीप में जिस पुष्प को लाएंगे तो इस स्फटिक मणि में क्या उस पुष्प का चित्र दिखाई देगा जैसे हम दर्पण के सामने लाए पुष्प को और एक स्फिक मणि के पास में रख दें क्या अंतर है दोनों में? दर्पण के समीप पुष्प को रखा क्या दर्पण पूरा भर गया पुष्प के रंग से जैसी आकृति पुष्प की है किस कैसी पंखुड़ियां हैं कितनी हैं संख्या उसकी क्या है ये सब दिखाई देगा आपको अब वही पुष्प आप स्फटिक मणि के समीप में रख दो अब क्या होगा वो पूरा एक रंग एक रंग में भरेगा पूरा स्फटिक मणि पूरा एक रंग में हो जाएगा इसे कहते हैं तदन ऐसा ही चित्त हो गया ये अस्मितायाम समापन्नम चित्तम निस्तरंगम तरंग रहित तरंग क्या है चित्त की तरंग क्या होती है वृत्तियां ज्ञानात्मक वृत्तियां वो रुक गई है निस्तरंग हो गया और महोदधि कल्पम समुद्र के समान महोदधि महोदधि महो क्या है समुद्र उदकम दधाती उदधि जो जल को धारण करता है वो दधी और क्योंकि बड़ा है महान असो उदधि ही महोदधि ही आप महान को उदक के साथ भी लगा लो तब भी बन जाएगा महच अदह उदकम महोदकम और महोदकम दधाति इति महोदधि तो उदक है यहां तो यहां तो उद, उद है उदय <laughs> ये तो उदक बोला मैंने और यहां क्या है क्या बनना चाहिए महोदकधी उदकधी बोलेंगे या नहीं तो कहा गया का, काका का लोग हुए ना धनी कब क्या नहीं हुआ काका लोग हैं आकाश आकाश वो कहते होगा या है का दधी होगा? दधी ऐसे कैसे ये दधी में ला रहे हो धी बनेगा उपसर्गोह उप उप की, की, हो गया। की पेटी से कोई द्वित थोड़ी होगा कोई शूप्रत्य है आगे लेकिन प्रश्न है कि उदक का, का, का गया। प्रश्न तो ये था उदक, उदक संज्ञाया उदक के स्थान में उद आदेश दे दे दे दे ना आपको क का लोप करना है ना कुछ करना है उदधि तो महोदधि महोदधि कल्पम महोदधि के समान हो जाता है संज्ञा नहीं है ये समुद्र की नहीं जैसे फिर वही बोला क्या कर लो का लोप नहीं उदक के स्थान में उद आदेश पूरा शब्द बदल गया ना उदक संज्ञायाम उदक वार्तिक ही सूत्र है प्रेशम वा सुहा उदको देशम वा सुहा तो ये महोदधि के समान कल्प कहते हैं समान के लिए ईषद समाप्त तो देश्य देशीय देश ये प्रत्यय है कल्प कल्पप तो उस समुद्र के समान बनता है अब यहां दो शब्द आए निस्तरंगम और महोदधि कल्पम अब यहां पर दोनों के साथ में यथासख्य करके घटाएंगे आगे शांतम और अनंतम शांत घटेगा निस्तरंग के साथ में निस्तरंग होने से कैसा लगता है शांत हो गया कोई तरंग कोई वृत्ति अब नहीं उठ रही है और महोदधि कल्प जैसा हो गया है तो कैसा लगेगा अनंतम आप समुद्र में प्रवेश कर जाएं और थोड़ा आगे निकल जाएं जहाज पर मान लीजिए बैठे हुए हैं थोड़ा और आगे निकल गए अब जो हमारा जो बंदरगाह वगैरह था या जो भी किनारा था वो नहीं दिख रहा है आगे निकल चुके हैं अब अब जरा चारों ओर समुद्र के दौड़ नजर क्या दिखाई देगा ये रहेगा कि समुद्र का कहीं भी अंत बस आकाश और समुद्र आकाश और समुद्र दो ही चीजें आपको कुछ नहीं दिखाई देगा इस के अतिरिक्त तो अनंत लगेगा ऐसा ही ये चित्त भी अनंत लगता है उस काल में कब जब अस्मिता में समापन होता है में जीवात्म, जीवात्मा में, जीवात्मा में।, जीवात्मा में। जीवात्मा जीवात्मा हाँ।, तो हाँ और ये स्पष्ट है कि संप्रज्ञा समाधि की बात चल रही है इस काल आल में आलंबन किसका किया है उसका मानेंगे फिर चित्त का साक्षात्कार हो गया ना वो तो आ तो क्या बुद्धि संवित वहां आत्मसंवित नहीं है वो बुद्धि संवित है और यहां अस्मिता में समापन है चित्त इसीलिए आगे कहा अस्मिता मात्रम अस्मिता मात्र ही हो गया अब यानी कि चित्त जीव ही हो गया जैसे स्फटिक मणि गुलाब का फूल ही हो गई कुछ नहीं इसके अतिरिक्त और वो क्या है बताइए आप वो सारा वही भरा हुआ है कुछ है कुछ ही नहीं स्वयं का उसका स्वरूप छिप गया तो चित्त भी अस्मिता मात्र हो गया है अब इसमें कुछ और भी विचारणीय विषय हैं थोड़ा समय हो गया है मैं कल को बताऊंगा आपके लिए इसमें और बातें अभी भाष्य भी आगे रह गया है और भी कुछ इसमें रहस्य भरे हुए हैं कल को देखेंगे प्रणोध्वनि